श्री श्री चैतन्य चेतावली अद्वैताचार्य के ऊपर कृपा सखी साहजिकम प्रेम दुरादपि विराजते चकोरी नयन द्वंद मानंद यति चंद्रमा किसी प्रेम में अधीर हुई नायिका से सखी कह रही है हे सखी जो स्वाभाविक सहज स्नेह होता है वह कभी कम नहीं होने का फिर चाहे प्रेम पात्र कितने भी दूरी पर क्यों न रहता हो आकाश में विराजमान होते हुए भी चंद्रदेव चकोरी के दोनों नेत्रों को आनंद प्रदान करते ही रहते हैं यदि प्रेम सचमुच में स्वाभाविक है यदि वास्तव में उसमें किसी भी प्रकार का संसारी स्वार्थ नहीं है तो दोनों ही ओर से हृदय में एक प्रकार की हिलोरे सी उठ जा सकती है उर्दू के किसी कवि ने प्रेम की डरते डरते और संशय के साथ बड़ी ही सुंदर परिभाषा की है वे कहते हैं इस्क इसको ही कहते हैं होंगे शायद सीने में जैसे कोई दिल को मिला करे सीने में दिल को खींचता हुआ सा देखकर ही वे अनुमान करते हैं कि हो न हो यह प्रेम की ही भला है तो भी निश्चय निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते निश्चयात्मक क्रिया देने में डरते हैं धन्य है यथार्थ में इससे बढ़िया प्रेम की परिभाषा हो ही नहीं सकती शांतिपुर में बैठे हुए अद्वैताचार्य गौरांग की सभी लीलाओं की खबर सुनते और मन ही मन प्रसन्न होते अपने प्यारे की प्रशंसा सुनकर हृदय में स्वाभाविक ही एक प्रकार की गुदगुदी सी होने लगती है महाप्रभु का यश सौरभ अब धीरे धीरे संपूर्ण गौर देश में व्याप्त हो चुका था आचार्य प्रभु के भक्तिभाव की बातें सुनकर आनंद में विफोर होकर नृत्य करने लगते और अपने आप ही कभी कभी, कभी कह उठते गंगा और तुलसी दलों से जो मैंने चिरकाल तक भक्त भय भंजन भगवान का अर्चन पूजन किया था ऐसा प्रतीत होता है मेरा वह पूजन अब सफल हो गया गौरहरी भगवान विश्वभर के रूप में प्रकट होकर भक्तों के दुखों को दूर करेंगे उनका हृदय बार बार कहता प्रभु की छत्र छाया में रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे हैं वे अपने को गौरहरि के संसर्ग और संपर्क कृतकृत्य क्रित बना रहे हैं तू भी चलकर अपने इस निरस जीवन को सार्थक क्यों नहीं बना लेता किंतु प्रेम में भी एक प्रकार का मीठा मीठा मान होता है अपने प्रिय की कृपा की प्रतीक्षा में भी एक प्रकार का अनिर्वचनीय सुख मिलता है इसलिए थोड़ी ही देर बाद वे फिर सोचते मैं स्वयं क्यों चलू जब ये मेरे इष्ट होंगे तो मुझे स्वयं ही बुलावेंगे बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं इन्हें सब कारणों से इच्छा होने पर भी अद्वैत अद्वैताचार्य नवदीप नहीं जाते थे इधर महाप्रभु को जब होता, तभी जोरों से नाड़ा नाड़ा, है? हमें नाड़ा शांतिपुर में जा छिपा उसी की होंकार से तो हम आए हैं पहले पहल तो भक्तगण समझ ही ना सके कि नाड़ा कहने से प्रभु का अभिप्राय किससे है जब श्रीवास पंडित ने दीनता के साथ जानना चाहिए कि नाड़ा कौन है तब प्रभु ने स्वयं ही बताया कि अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर ही हम जगत उद्धार के निमित्त औ अवनी पर अवतीर्ण हुए हैं नाड़ा कहने से हमारा अभिप्राय उन्हीं से है अब तो नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप में आ जाने से गौरांग का आनंद अत्यधिक बढ़ गया था अब वे अद्वैत के बिना कैसे रह सकते थे अद्वैत और नित्यानंद ये तो इनके परिकर के प्रधान स्तंभ थे इसलिए एक दिन एकांत में प्रभु ने श्रीवास पंडित के छोटे भाई राम से शांतिपुर जाने के लिए संकेत किया प्रभु का इंगित पाकर रमाई पंडित को परम प्रसन्नता हुई वे उसी समय अद्विताचार्य को लिवाने के लिए शांतिपुर चल दिए शांतिपुर में पहुंचने पर रमाई पंडित आचार्य के घर गए उस समय आचार्य अपने घर के सामने बैठे हुए बैठे हुए थे दूर से ही श्रीवास पंडित के अनुज को आते देख वे गदगद हो उठे उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। आचार समझ गये कि अब हमारे शुभ दिन आ गए, कृपा करके प्रभु ने हमें स्वयं बुलाने के लिए रमाई पंडित को भेजा है भगवान भक्त की प्रतिज्ञा की इतनी अधिक परवाह करते हैं कि उसके सामने वे अपना सब ऐश्वर्य भूल जाते हैं इसी बीच रमाई ने आकर आचार्य को प्रणाम किया आचार्य ने भी उनका प्रेमालिंगन किया आचार्य से प्रेमालिंगन पाकर रमाई पंडित एक ओर खड़े हो गए और आचार्य की ओर देखकर कुछ मुस्कुराने लगे उन्हें मुस्कराते देखकर कर आचार्य कहने लगे मालूम होता है प्रभु ने मुझे स्मरण किया है किंतु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थ में वे ही मेरे प्रभु हैं जिन प्रभु को पृथ्वी पर संकीर्तन का प्रचार करने के निमित्त मैं प्रकट करना चाहता था वे मेरे आराध्य देव प्रभु ये हैं इसका तुम लोगों के पास कुछ प्रमाण है कुछ मुस्कराते हुए रमाई पंडित ने कहा आचार्य महाशय हम लोग तो इतने पंडित तो नहीं हैं प्रमाण और हेतु तो आप जैसे विद्वान ही समझ सकते हैं किंतु हम इतना अवश्य समझते हैं कि प्रभु बार बार आपका स्मरण करते हुए कहते हैं अद्वैत अद्वैताचार्य ने ही हमें बुलाया है उसी के हंकार के वशीभूत होकर हम भूतल पर आए हैं लोकोद्धार की सबसे अधिक चिंता अद्वैताचार्य को ही थी इसलिए उसकी चिंता को दूर करने के श्री कृष्ण ही हम अवती अद्वैताचार्य मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे प्रभु के दयालुता भक्त और कृपालुता का स्मरण करके उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था प्रेम के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया इच्छा करने पर भी वे कोई बात मुख से नहीं कह सकते थे प्रेम में गदगद होकर वे रुदन करने लगे पास में ही बैठी हुई उनकी धर्मपत्नी सीता देवी भी आचार्य की ऐसी दशा देखकर प्रेम के कारण अश्रु बहाने लगी आचार्य का पुत्र भी माता पिता को प्रेम में विफल दे, देखकर रुदन करने लगा कुछ काल के अद्वैत आचार्य के प्रेम का वेग कुछ कम हुआ उन्होंने जल्दी से सभी पूजा की सामग्री इकट्ठे के और अपनी स्त्री तथा बच्चे को साथ लेकर वे रमाई के साथ नवदीप की ओर चल पड़े नवदीप में पहुँचने पर आचार्य ने रमाई पंडित से कहा देखो हम इस प्रकार प्रभु के पास नहीं जाएंगे हम यही नंदनाचार्य के घर में ठहरते हैं तुम सीधे घर चले जाओ यदि प्रभु हमारे आने के संबंध में कुछ पूछे तो तुम कह देना वे दे नहीं आए यदि उनकी हमारे प्रति यथार्थ प्रीति होगी तो वे हमें यहाँ से स्वयं ही बुला लेंगे वे हमारे मस्तक के ऊपर अपना चरण रखेंगे तभी हम समझेंगे कि उनकी हमारे ऊपर कृपा है और हमारी ही प्रार्थना पर वे जगत उद्धार के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं आचार्य की ऐसी बात सुनकर रमाई पंडित अपने घर चले गए शाम के समय सभी भक्त आ आकर शिवास पंडित के घर एकत्रित होने लगे कुछ काल के अनंतर प्रभु भी पधारे आज प्रभु घर में प्रवेश करते ही भावावेश में आ गए भगवदावेश में वे जल्दी से भगवान के आसन पर विराजमान हो गए और जोरों के साथ गाने लगे नाडा शांतिपुर से तो आ गया है किंतु हमारी परीक्षा के निमित्त नंदनाचार्य के घर छिपा बैठा है वह अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है उसी ने तो हमें बुलाया है और अब वही परीक्षा कर, करना चाहता है प्रभु की इस बात को सुनकर भक्त आपस में एक दूसरे का मुख देखने लगे नित्यानंद मन ही मन मुस्कुराने लगे मुरारी गुप्त ने उसी समय प्रभु की पूजा की धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर सुगंधित पुष्पों की माला प्रभु के गले में पहनाई और खाने के लिए सुंदर सुहासित तांबुल दिया इसी समय रमाई पंडित ने सभी वृत्तांत जाकर अद्वैताचार्य से कहा सब वृत्नांत सुनकर आचार्य चकित से हो गए और प्रेम में वेसूस से हुए गिरते पड़ते शिवास पंडित के घर आए जिस घर में प्रभु विराजमान थे उस घर में प्रवेश करते ही अद्वैत अद्वैताचार्य को प्रतीत हुआ कि संपूर्ण घर आलोक में हो रहा है कोट सूर्यों के सदृश प्रकाश उस घर में विराजमान है उन्हें प्रभु के तेजों में मूर्ति के स्पष्ट दर्शन न हो सके उस असह्य तेज के प्रभाव को आचार्य सहन न कर सके उनके आँखों के सामने चकाचौन सी छा गई वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और देहली से आगे पैर न बढ़ा सके भक्तों ने वृद्ध आचार्य को उठाकर प्रभु के सम्मुख किया प्रभु के सम्मुख पहुँचने पर भी वे संज्ञा सुनने ही पड़े रहे और बेहोशी की हालत में लंबी लंबी सासे भरकर जोरों के साथ रुदन करने लगे उन वृद्ध तपस्वी विद्वान पंडित की ऐसी अवस्था देखकर सभी उपस्थित भक्त आनंद सागर में गोते खाने लगे और अपनी भक्ति को तुच्छ समझ कर रुदन करने लगे थोड़ी देर के अनंतर प्रभु ने कहा आचार्य उठो अब देर करने का क्या काम है तुम्हारी मनह कामना पूर्ण हुई चिरकाल की तुम्हारी अभिलाषा के सफल होने का समय अब सन्निकट आ गया अब उठकर हमारी विधिवत पूजा करो प्रभु के ऐसी प्रेममय वाणी सुनकर वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए भोले बालक के समान सत्तर वर्ष के श्वेत केस वाले विद्वान ब्राह्मण सरलता के साथ प्रभु का पूजन करने के लिए उद्यत हुए जगन्नाथ मिश्र जिन्हें पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे विश्व रूप के जो विद्यागुरु थे और निवाई को उन्होंने गोद में खिलाया था वे ही भक्तों के मुकुटमढ़ी महामान्य अद्वैताचार्य एक तेईस वर्ष के युवक के आदेश से सेवक की भांति अपने भाग्य की सराहना करते हुए उसकी पूजा करने को तैयार हो गए इसे ही तो विभूतिमत्ता कहते हैं यही तो भगवत्ता है जिसके सामने सभी प्राणी छोटे हैं जिसके प्रभाव से जाति कुल रूप तथा अवस्था में छोटा होने पर भी पुरुष सर्वपूज्य समझा जाता है अद्वैताचार्य ने सुभाषित जल से पहले तो प्रभु के पाद पद्मों को पखारा फिर पाद्य अर्घ हो देकर सुगंधित चंदन प्रभु के श्री अंगों में लेपन किया अनंतर अक्षत धूप दीप नैवेद्यादि दी चढ़ाकर सुंदरमाला प्रभु के गले में पहनाई और तांबुल देकर वे दे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति करने लगे वे रोते रोते बार बार इस श्लोक को पढ़ते थे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों की पूजा करने वाले प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम है गौ और ब्राह्मणों का प्रतिपालन करने वाले भगवान के प्रति नमस्कार है संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम है भगवान गोविन्द के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है श्लोक पढ़ते पढ़ते वे और भी गौरांग के लक्ष्य करके भांति भांति के स्तुति करने लगे स्तुति करते करते वे से हो गए इसी बीच अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी ने प्रभु की पूजा की प्रभु ने भावावेश में आकर उन दोनों के मस्तकों पर अपने श्री चरण रखे प्रभु के पाद पद्मों के स्पर्श मात्र से आचार्य पत्नी और आचार्य आनंद में विभोर होकर रुदन करने लगे प्रभु ने आचार्य को आश्वासन देते हुए कहा आचार्य अब जल्दी से उठो अब देर करने का काम नहीं है अपने संकीर्तन द्वारा मुझे आनंदित करो प्रभु का आदेश पाते ही आचार्य दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम के साथ संकीर्तन करने लगे तभी भक्त अपने अपने वाद्यों को बजा बजा कर आचार्य के साथ संकीर्तन करने में निमग्न हो गए आचार्य प्रेम के आवेश में जोरों से नृत्य कर रहे थे उन्हें शरीर की तनिक भी शुद्ध नहीं थी वे प्रेम में इतने मतवाले बने हुए थे कि कहीं पैर रखते थे और कहीं जाकर पैर पड़ते थे धीरे धीरे स्वेद कंप अश्रु स्वरभंग आदि सभी संकीर्तन के सात्विक भावों का अद्भुताचार्य के शरीर में उदय होने लगा भक्त भी अपने आप को भूलकर कर की ताल के साथ अपना ताल स्वर मिला रहे थे इस प्रकार उस दिन के संकीर्तन में सभी को अपूर्व आनंद आया आज तक कभी भी इतना आनंद संकीर्तन में नहीं आया था सभी भक्त इस बात का अनुभव करने लगे कि आज का संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ रहा क्यों न हो जहां अद्वैत तथा तो निमाई निताई ये तीनों ही प्रेम के मतवाले एकत्रित हो गए वहां अद्वितीय तथा तो अलौकिक आनंद आना ही चाहिए बहुत रात्रि बीतने पर संकीर्तन समाप्त हुआ और सभी भक्त प्रेम में छके हुए थे अपने अपने घरों को चले गए